ईश्वर के अनुकंपा से हम लोग पंचदशी के जो नववा प्रकरण है ध्यानदीप प्रकरण तो तदंतर्गत जो प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक का विचार करने के बाद कि प्रतिबंधक अनेक जन्मों का भी हो सकता है उसको लेकर हम लोगों ने छियालीसवीं श्लोक तक विचार किया क्योंकि जो प्रतिबंधक एक जन्म अथवा तीन जन्म है ऐसा कोई नियत नहीं है गीता में तो भगवान ने बताया बहु जन्म नहीं बहुत जन्म भी हो सकता नियम से अब बांध नहीं सकता और प्रतिबंधक क्षय होते हुए उस तत्व को जान सकता बीच में जिज्ञासु साधक के अंदर जिज्ञासा हो सकती है ठीक है खूब विचार तो किया चिंतन भी किया परिश्रम भी किया तत्वज्ञान तो नहीं हो गया योग भ्रष्ट हो गए ये विचार नष्ट होता है अथवा नहीं होता है विचार समाप्त तो होता है अथवा नहीं क्या हुआ जो विचार बिना फल देने समाप्त तो होगा अथवा कालांतर में जाके फल देगा इस प्रकार शंका होने पर उत्तर दिया विचारों अनर्थ का न किया हुआ जो विचार भले ही फल नहीं दे रहे फल का मतलब है तत्वबोध ना होने पर भी विचार व्यर्थ नहीं हो सकता है कल ही मैंने बता दिया था जो सकाम कर्म होता है सकाम कर्म यदि पूर्ण नहीं हुआ अधूरा हो वो फल नहीं दे सकता नष्ट हो सकता है निष्काम कर्म भी व्यर्थ नहीं होता है विचार भी व्यर्थ नहीं होता है कालांतर में फल देगा तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था आगे सैतालीसवीं विचार में प्रवेश करेंगे उसमें थोड़ा भूमिका है देखिए सैतालीसवीं की भूमिका गीतायादित अर्थ दर्शयती तो आपने बता दिया ऊपर कि भावी प्रतिबंधक है अथवा आगामी प्रतिबंधक है एक या तीन जन्म में ही सीमित नहीं है किंतु बहुत जन्म है ये बहुत जन्म तक भी हो सकता है कहां बताया गीता में गीता में कहा ठीक है गीता तो 18 अध्याय वाले कौन से अध्याय में बता दिया तो ये बोल रहे गीतायाम प्रतिपादितम अर्थम गीता में जो प्रतिपादित जो अर्थ कौन सा अर्थ बहुजन तो मानी करके अर्थात अनेक जन्म तक भी प्रतिबंधक हो सकता है ये जो अर्थ दर्शयती उसी कोई यहां दिकार है कौन दिकार है आचार्य विद्यारण्य स्वामी जी उसको दिकार है कहां से ये सैतालीसवें श्लोक है ना प्राप्या करके तो प्राप्या इत्यादि न तो गीता में भी आए है प्राप्य करके अभी देखिये यहां सैतालीस होगा गीता में वहां इकतालीसवा श्लोक है गीता में वहां इकतालीस प्राप्या पुण्यकथा लोकां उषिवा शाश्वती समा छठवे अध्याय के इकतालीसव श्लोक और यहां इसको सैतालीसवें श्लोक में उठा दिया प्राप्य तो इत्यादि ना ये प्राप्य इत्यादि ना है सैतालीसवें श्लोक के जो प्रारंभ में आया है वहां से लेकर तत्याति पराम गतिम यह है पचासवें श्लोक में 50वें श्लोक में अंतिम आया ना त तो या ती गीता का नहीं इसी का लेना गीता का यदि हो तो 45 जाएगा वो अब ये जो टीकाकार बता रहे ना रामकृष्ण जी गीता को लेके नहीं बता रहे टीकाकार बता रहे मूल श्लोक को लेकर तो यहां श्लोक सैतालीस से प्रारंभ हो गया कहा से प्राप्य पुण्य पुण्यकर्ता और समाप्त है पचासवें में ततो याति गतिम यहां तक यही संकेत कर रहे ततो याति गति मतलब पचासवें श्लोक तक इतना सैतालिस प्रारंभ करके पचासवें श्लोक तक आचार्य विद्यारण्य गीतायाम अर्थम दर्शयति। तो निचोड़ के इस गीता हुआ। टीकाकार ये बताहे इस ये श्लोक से लेकर 50वें श्लोक तक जो गीता में बताया हुआ जो अर्थ है उसी को ही बता रहे श्लोक को हु उठा रहे नहीं अपने ढंग से अर्थ वो है शब्द अलग है शब्द अलग है अर्थ वही है क्योंकि शब्द भी शास्त्र में चार प्रकार के मानते हैं एक शब्द नहीं चार प्रकार के माने एक शब्द है यौगिक शब्द होता है दूसरा है रूढ़ शब्द होता है हाँ एक यौगिक दूसरा रूढ़ तीसरा है योग रूढ़ चौथा है यौगिक रूढ़ ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले कौन यौगिक यौगिक किसको कहते हैं? नहीं। <laughs> यौगिक का मतलब है प्रकृति प्रत्यय के द्वारा जिस शब्द को तोड़ करके बताया जाता है उस शब्द का नाम है यौगिक शब्द प्रकृति और प्रत्यय दो होता है ना शब्द में एक प्रकृति प्रकृति मतलब धातु धातु का नाम है प्रकृति और प्रत्यय जैसा राम शब्द है राम में दोनों है राम शब्द यदि रूढ़ी लेते हो दशरथ का पुत्र और रमु क्रीडायाम धातु से बना है घई प्रत्यय करके रमु क्रीड़ायाम धातु है रम बच जाता है घ प्रत्यय का आ रहता है और वृद्धि होती है जो अकार उत्तरावर्ती आकार रम में तीन है ना र -अ -म। रा में जो आ है उसके वृद्धि होती है सूत्र है तो रा बनता है मा में जो आ मिल जाएगा तो राम बन जाएगा तो रम धातु है घई प्रत्यय और उसके द्वारा अर्थ होता है रमंत्य योगिना ये हो गया योगिक प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा तो प्रकृति और प्रत्यय अर्थात धातु और प्रत्यय उसके द्वारा व्युत्पन्न जो शब्द होता है उस शब्द का नाम है यौगिक शब्द दूसरा एक रूढ़ी रूढ़ शब्द है आजकल बोलते न रूढ़िवादी रूढ़ी का मतलब अनादि तात्पर्यत्व वहां प्रकृति प्रत्यय नहीं लगेगा आपका अनादि तात्पर्य है जेशा गऊ शब्द इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते गच्चे दी थी गऊ घरे हम लोग भी गाय हो जाए वैंस भी गाय हो जाएगा गच्चे दीदी गो ये नहीं कह सकते तो कुत्ता भी गाय हो जाएगा जो जो चलने वाले सब क्या है गाय एक गौ शब्द है गौमंडल है अथवा सप्तर्षि ये सप्तर्षि क्या है रूढ़ी शब्द है वशिष्ठ भी सप्तर्षि है सात ऋषियों का समुदाय अर्थ है एक एक भी सप्तर्षि वशिष्ट एक को भी सप्तर्षि मानते हैं प्रत्येक जो ऋषि है उन्हीं का नाम भी क्या है सप्तर्षि। ये रूढ़ी है सात ऋषियों का समुदाय ये नहीं हुआ एक एक ऋषियों का नाम भी सप्तर्षि तो अनादि तात्पर्य जो होता है अनादि से चल रहे उसको कहते हैं रूढ़ी हाँ वही अनादि मतलब वही उसी का नाम है परंपरा जैसे दशरथ का पुत्र किंतु एक नियम भी है योगाद रूढ़ी बलिशी योग की अपेक्षा रूढ़ इसे रूढ़ीवाद खाते हैं ना वो बलवान है रूढ़ी अनादि से चल रहे तो ये दो होगा एक योगिक और दूसरा रूढ़ तीसरा होगा एक योग रूढ़ तीसरा शब्द है योग रूढ़ योग का मतलब वहां दोनों है योगिक भी है रूढ़ भी है जैसा मान लीजिए पंकज पंकज किसको कहते तो कमल कैसे बोलेंगे कमल ही कैसे पंकज बोल तो पंकज जाते थे पंकज पंक कहते कीचड़ कीचड़ का नाम है पंक तो पंकाज जाते कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, तो कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न हो रहे तो तो इसलिए यहां यौगिक भी है और रूढ़ शब्द है कमल में होता है तो इसलिए यहां योग और रूढ़ दोनों शब्द है पंकज में योग भी है रूढ़ भी है ये तीसरा हो गया और चौथा जो है यौगिक रूढ़ चौथा शब्द है यौगिक रूढ़ तो यौगिक रूढ़ उसको कहते हैं शब्द एक है एक ही शब्द है यौगिक अर्थ अलग है रूढ़ी अर्थ अलग होता है एक ही शब्द का दो अर्थ निकल रहे यदि आप यौगिक करते हो दूसरा अर्थ रूढ़ी लेते हैं दूसरा अर्थ जैसा उद्विदा उद्विदा तो देखिए वहां उद्विदा शब्द है तो उद्विदा तो उद्विदा का मतलब है पृथ्वी को उत्पादन करके जो प्रकट होते पृथ्वी उत्पाठ्य यज्ञाते ये यदि उद्बल तो वृक्ष आदि हो गए और रूढ़ी लेते हैं उद्विदा नाम का एक याग होता है उद्विदा नाम का याग होता है अभी देखिए एक ही उद्विदा शब्द का दो अर्थ हो गया उत्पत्ति के अनुसार वृक्षादि हो गए और रूढ़ी को लेने से याक का नाम हो गया तो इस प्रकार चार प्रकार के शब्द होते बोध करने वाले यौगिक योगिक बोलते तो प्रकृति पचाती थी पाचक का पाचक मतलब के पाचक किसका नाम नहीं जो पकाने वाला पाचक यौगिक है और रूढ़ शब्द है अनादिशे चल है, जैसा राम है रूढ़ भी है यौगिक भी है तीसरा है योग रूढ़ पंकज शब्द चौथा है उद्विदा शब्द है ये यौगिक रूढ़ है तो चार प्रकार के शब्द माना जाता है तो इसलिए यहां बता रहे योग रूढ़ में मतलब है वहां युत्पत्ति भी है रूढ़ी भी है शब्द एक ही अर्थ है जैसा पंकाज जाए थे पंकजा और उसी को है कमल बोध करे यौगिक रूढ़ में क्या है युत्पत्ति करने से अलग बोध हो रहे और रूढ़ शब्द लेने से अलग बोध हो रहे बस ये अंत है उद्विदा है और उद्वीदा बोलते तो प्रतिबिंब उत्पाट्य जायते ये वृक्ष हो जाएगा और रूढ़ शब्द रह तो याग हो गया वहां देखिये पंकजा है पंकज जायते ये यौगिक हो गया और पंकजा रूढ़ी किसमें है कमल में तो एक में ही यौगिक भी है एक में रूढ़ी भी है जैसा राम शब्द है देखे यौगिक भी है रूढ़ी भी और यौगिक रूढ़ में दो अर्थ निकलता अलग अलग यौगिक से अलग अर्थ रूढ़ी से अलग अर्थ ये यौगिक रूढ़ होता है तो इसलिए यहां बता रहे विद्यारण्य स्वामी जी ये सैतालीसवें श्लोक से लेकर 50वें श्लोक ये जो बता रहे ये अपने तरफ से नहीं बता रहे किंतु गीतायां प्रतिपादित अर्थम एव दर्शे एवं ऊपर से अध्यार कर दीजिए दिया नहीं है समझाने के लिए उसी कोई ही यहां दिकार है उसी कोई यहां अधिकार है कहां से कहां अधिकार है सैतालीस में जो प्राप्य पुण्यकृतां से लेकर पचास जो अंतिम है ततो तरा गतिम तक ये तो इतना यहां इति आगे अंतना है यण हो गया जो इति में जो ये है ना उसको यह होगा इतना हो गया तो वही दिखा रहे हैं श्लोक में देखिए <coughs> श्लोक देखिए प्राप्य पुण्यकृताम लोका नात्म तत्व शुचीना श्रीमताेहे सबलाशोते तो, तो तत्व विचारता वाचि लीचि आत्मतत्व विचार था कौन जो योग भ्रष्ट है अब ये जो प्रकरण चल रहा है किसका योग भ्रष्ट का योग भ्रष्ट का अर्थ कल बता दिया था योग का मतलब है तत्व साक्षात्कार के लिए खूब प्रयत्न कर रहे हैं आसपास में ही पहुंच भी गया है किंतु पहुंचा तो नहीं है विचार रहित तो हो गया वहां से च्युत हो गया उसी का नाम है योग भ्रष्ट तो ये जो योग भ्रष्ट है आत्मा तत्व विचार बलाद आत्मतत्व विचारता का मतलब है आत्मा तत्व का जो विचार किया था आत्मा तत्व का विचार का मतलब कोई श्रवण मनन निदिध्यासन अथवा महावाक्य का शोधन महावाक्य का जो शोधन होता है तो बहुत लोग तुम पद का ही शोधन करते उसमें संतुष्ट हो जाते बहुत लोगों का देखा है बड़े बड़े विचारक तुम पद में स्थित हो जाते यदि तुम पद का ही आप शोधन करते हैं सांक्य ने भी किया है तुम पद शोध मात्र से नहीं होता है बस इतना ही तुम पद का शोध करने से आपको असंगत्व का बोध होगा इतना संभव है किंतु जो व्यापकत्व तो जो होता है तत्पति के साथ एकत्व तो करना पड़ेगा देखिए ज्ञान के लिए मुख्य रूप से तीन माना है भ्राह उपनिषद में ऐसा तो बहुत है मुख्य रूप से तीन चीज को जानना ज्योतिर्ब्राह्मण में बता दिया है एक ये जो कार्यकरण संगात है हमारा शरीर इसमें अनेक तत्व है शरीर है इंद्रिय है प्राण है चैतन्य है तो उसमें सबसे पहले ये कार्यकर्ण संगात में शरीर आदि से अलग आत्म तत्व है ये ज्ञान होना चाहिए ये ब्राहारण्य के वहां सातवें मंत्र में ज्योतिर्ब्राह्मण है कथम आत्मा प्रश्न किया था तो याज्ञावल ने उत्तर दिया एवयं विज्ञान मया प्राणी शु करके इन सबसे अलग है ये ज्ञान होना चाहिए किंतु सामान्य व्यक्ति को अलग नहीं मानते ईशु को ये मानते हैं, ये प्रथम है मतलब ये शरीर में इनसे अतिरिक्त एक आत्मा है ये ज्ञान प्रथम इतने से काम नहीं चलेगा दूसरा स्टेप है वहां वो जो अलग है वो स्वयं प्रकाश है ये स्वयं प्रकाश जान होना चाहिए ये भी सिद्ध के है स्वप्न का दृष्टांत देते हुए भी न रता रतयोगान सर्वान सृजते अत्रयम स्वयं ज्योतिर्भागव तो वहां राजा ने पुनः प्रश्न किया था भगवान आपने तो बता तो दिया मोक्ष के लिए इतना पर्याप्त नहीं इसे आगे भी मुझे बता दीजिए तो तीसरा है वहां असंगत्व तीन मुख्य है एक कार्यकर्ण संगात से अलग वो जो अलग तत्व है स्वयं प्रकाश और वही असंग है असंग बोल तो केवल सुषुप्ति में नहीं जागृत में भी असंग है पहले वहां सुषुप्ति में असंगत्व तो सिद्ध किया स्वप्न में सिद्ध किया उसके बाद ये तीन आवश्यकता है तो इसीलिए यहां बता रहे तत्व विचारता तत्व मतलब तत् और तुम्बद का शोधन श्रवण आदि। तो उसका विचार करते करते दोनों का जो योग भ्रष्ट तत्व को तो प्राप्त नहीं किया तभी क्या करेगा वो तो बता रहे पुण्यकृतां लोकां उषित पुण्यकृता मतलब जो पुण्यात्मा है पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक पुण्य का मतलब यागा पुण्य किसको कहते पुण्य मतलब शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो धर्म उस धर्म से जो उत्पन्न होता है वो पुण्य है धर्म उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य पुण्य से प्राप्त होता है सुख पहले धर्म धर्म से पुण्य पुण्य के द्वारा फल है सुख तो इसलिए पुण्य पुण्यकृता मतलब स्वर्ग आदि तो इसलिए है ना हाँ विचार किया खूब किया क्यों नहीं हुआ प्रतिबंधक पड़ा है भावी प्रतिबंधक चल रहे ना अभी ये आगामी प्रतिबंधक शोध भी खूब किया बढ़िया क्या सब कुछ हुआ किंतु ज्ञान होने नहीं दे रहे वो प्रतिबंधक बार बार सामने आ भूत तो भी नहीं है वर्तमान भी नहीं है ये भावी प्रतिबंधक ये प्रारब्ध है ना वो नहीं होने दे रहे वही प्रतिबंधक उसके लिए योग भ्रष्ट बता है तो इसलिए उन्होंने जो इस प्रकार विचार किया हुआ योग भ्रष्ट है तो पुण्यकृतां लोकां प्राप्य पुण्यकृत का मतलब है कर्म से प्राप्त होने वाला जो जो लोक उस लोक को प्राप्त करता है कौन वही योग भ्रष्ट और वहां रह करके वो फल भोग जाता है ऊपर से जोड़ दीजिए और उसके बाद साबिलाशो साबिलाशो मतलब अभिलाषा अभिलाषा का मतलब है इष्ट विषयक तृष्णा अभिलाषा अभिलाषा किसको कहते हैं इष्ट विषय का तृष्णा जो इष्ट पदार्थ के प्रति एक चाहत है लगाव है इसी का नाम है अभिलाषा भोग वासना युक्त यदि उसको भोग करने की कुछ वासना पड़ी है क्योंकि दग्ध वासना तो हुई नहीं है दग्ध वासना केवल जाने की हो जाती है कल तो बताया था उसे अतिरिक्त भी तीन वासना भेद किया है सुप्त वासना तनुकृत वासना दग्ध वासना अज्ञानी की जो वासना होती है उसकी वासना है सुप्त वासना है सुप्त का मतलब है सोई है अभी सोया हुआ व्यक्ति है अब उठाने के लिए क्या अहिला देजिए फट्टा उड़ जाएगा जग जाएगा वैसे ही अज्ञानी की वासना सोई विषय सामने आते हैं फट जग गए समय नहीं लगता विषय आ गए जग गए जैसा मान लीजिए कोई बड़ा पहलवान है सोया है उठाना हो तो थोड़ा हिला दीजिए उड़ जाता वही सही अज्ञानी की वासना विषय सामने आने पर जग जाती और सुप्त वासना है। और योग भ्रष्ट है अथवा साधक है उसके अंदर भी वासना रहेगी ये जो वासना है तनुकृत वासना है तनु बोल तो सूक्ष्म इतनी सूक्ष्म हो गई इतनी सूक्ष्म क्या साधना के द्वारा किंतु वासना पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए क्यों प्रारब्ध उसको रुकावट डाल रहे प्रतिबंध कर रहे हैं तो तनुकृत जो वासना है ये उपासक अथवा योग भ्रष्टि की मानी जाती तो तनुकृत वासना भी जग जाती है कुछ कौन वासना तो पड़ी है अंदर से विषयों को देखकर वासना और संस्कार एक ही है विषयों को देखने पर जग जाती है वासना है अंदर पड़ी है पहले से हाँ किंतु विषयों का चिंतन से वो जग जाते ध्याय तो विषय अनुपुम सा चतु बहुत चतुर है और क्या <laughs> बहुत चतुर है वही बता रहा अष्टावक राज्य भी कारण नहीं। वासना नहीं मुख्य और क्या है केवल वासना नहीं है अविद्या कामना कर्म तीन मान है मुख्य अविद्या है इसी को ही मृत्यु माना है आ, बस वही हैरान कर है और क्या उसको हटाना है हैरान हटाना है, हटा है। इसीलिए तो तनुकृत वासना है तनुकृत मतलब शिथिल हो गए समाप्त नहीं हुई साधना करते करते चिंतन करते इतना शिथिल हो गए जैसा मान लीजिए कोई पहलवान है उसको मारते मारते इतना कमजोर बना दिया मरा तो नहीं पड़ा है किंतु तो उसको आप बढ़िया भोजन खिला दिया दवा दे दिया वो भी खड़ा हो जाएगा इसलिए साधक के लिए सर्वत्र शास्त्र में सतर्क किया किसको ज्ञानी को भी नहीं है गजाम को भी नहीं साधक को साधक को ज्यादा सचेत किया है सावधान किया है साधक के लिए तो तनुकृत वासना है ये साधक योग पृष्ठ के अंदर है ज्ञानी की जो वासना है दग्ध वासना है कहने मात्र के लिए क्यों भोग कर रहे ना जैसे चने को आपने भुना दिया चना तो बोल रहे उसको किंतु वो चना क्या करेंगे खा सकते हैं आप किंतु डालेंगे तो अंकुरित नहीं सड़ जाएगा वो वही सही ज्ञानी की वासनाएं दग्ध हो गई और भोग तो कर रहे प्रारब्ध के अनुसार भोग तो कर रहा है किंतु अंकुरित नहीं हो सकता इसी प्रकार ये योग वृष्टि के अंदर साबिलास साबिलास का मतलब कुछ भोग की वासना पड़ी है उसके अंदर और जिसके अंदर भोग की वासना नहीं पड़ी आगे के श्लोक में बताएंगे हाजी तनुमानसा हाँ वो साधक अवस्था में हो गए इसलिए मान जो कोई आपत्ति नहीं तनुमानसा चौथे में तो ज्ञान होता है चौथे में ज्ञान होता है। तीन साधना वस्था है आगे की साधव अवस्था मंद चौथे अवस्था में ज्ञान होता है आचार्य बन सकते हैं और पांचवे और छठवें में थोड़ा सा बोलता है ज्यादा नहीं छठवें में उसको बाहर लाना पड़ता है और सातवें में है बस अवधूत अवस्था है उसमें कोई अंतर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता वो ज्यादा नहीं इक्कीस या दिन तक ही मानते वो अलग बात तो इसलिए यहां बता रहे साबिलाषा साबिलास का मतलब है इष्टा विषय को थोड़ी सी वासना पड़ी है उसके अंदर मान लीजिए तनुकृत वासना कुछ भोग की ऐसा जो साबिलास है कौन योग भ्रष्ट ऊपर से जोड़े जो योग भ्रष्ट कहात ऊपर स्वर्ग भोगने के बाद नाम शुचिनाम श्रीमता अभिजाते देखिये श्रीमतों में भी एक विशेषण है श्रीमता बोलते धनवान धनवाले श्रीमत श्री है जिनके पास धन है जिनके पास ऐसा श्रीमता उनके घर में क्या है अभिजाते धनवान तो बहुत होंगे जितने भी धनवान है वहां नहीं किंतु शुचि नाम और शुचि नाम का मतलब क्या है पवित्र पवित्र का मतलब धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने वाले धनवान पवित्र वही है देखिए एक धनवान है सारा धन अपना भोग के लिए प्रयोग करते धन तो कमाते हैं वो एक पाप हो रहे और दूसरा पाप हो रहे भोग करके तो इसलिए धन, धन की तीन गति मानी एक जो धन है मिट्टी में जाने वाला और एक जो जैसा खाया हुआ जो धन खाया मतलब शरीर के लिए जितना भी लगा दिया धन को तो खाया नहीं जाता है अत उस धन के द्वारा शरीर के लिए आपने जितना भी पूरा लगा दिया वो गया धन मिट्टी में क्योंकि शरीर तो मिट्टी में गया जितना भी धन आप किस में लगा शरीर के लिए खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिट्टी में गया दूसरा धन है रखा हुआ धन कमाया खूब खाया भी नहीं दिया भी नहीं रख दिया वो पराया हो गया दिया हुआ जो धन है वो अपना है दिया हुआ धन अपना मान एक ऐसा है तो उसे पुण्य उत्पन्न होता है वही साथ में ले जाता है ऐसे भेद के इसलिए हा विशेषण दिया शुची नाम अर्थात धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे ऐसे जो धनवान ये बहुत कम होते उनके घर में गेहे अर्थात शरीर उनका घर में अभिजाते अभी जाए थे बोल तो उनके घर में उसका जन्म होता है किसका योग भ्रष्ट का टीका में देखे प्राप्त इति ऊपर है न प्राप्या पुण्यकर्तालोकम ये प्रतीक है मोटे मोटे अक्षर में होते हैं ना ये श्लोक का प्रतीक उठाते तो उसका अर्थ कर रहे देखे योग भ्रष्टा आत्मतत्व विचारा बला देवा श्लोक में योग भ्रष्ट तो है नहीं किंतु प्रकरण है किसका योग भ्रष्ट का तो इसलिए यहां टीकाकार ने अध्याहार किया योग भ्रष्ट आत्मतत्व विचार बला देवा जो आत्मतत्व है उसके विचार के बल से आत्मतत्व का खूब विचार किया तो विचार किसको कहते हैं आत्मतत्व का विचार कर रहे विचार का मतलब है प्रमाण के द्वारा तत्व का परीक्षा करना प्रमाणतः तत्व परीक्षा विचारा अथवा त्पर्य निर्णयानुकूल युक्ति अनुसंधान तात्पर्य का जो निर्णय क्योंकि किसी का एक तात्पर्य होता है शब्द का अर्थ बोध होता है तात्पर्य ऐसा तो तीन माने जाते हैं प्रसिद्ध शब्द बोध के लिए आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये तीन मुख्य मानते हैं तभी शब्द बोध होता है आकांक्षा का मतलब है एक पद के लिए दूसरे पद की सापेक्षता जैसा कहा दिया अपने करो क्या करो जिज्ञासा हो गया ना करो कहा दिया अपने करो कहने से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भोजन करो तो दूसरे पद की सापेक्षा घटुको घटम बोल दो घटुको अभी घट को मतलब क्या है देखो अथवा बनाओ अर्थात जो कर्म है उस कर्म के लिए कर्म सुनते हुए क्रिया की सापेक्षा और क्रिया सुनते हुए कर्म की सापेक्षा एक दूसरे के प्रति जो सापेक्षा होती है उसी का नाम है आकांक्षा उसके बिना शब्द बोध नहीं होगा आकांक्षा के बाद है दूसरा उसमें सन्निधि होनी चाहिए सन्निधि मतलब सामिप्य था नहीं तो बोल दिया हम एक शब्द मैं थोड़ा इधर उधर घूम दिया एक घंटे के बाद हरिद्वार को थोड़ा घूम दिया जाता हूं ये शब्द बोध नहीं होगा दोनों में सन्निधि नहीं ऐसा माना है व्याकरण में विचारों को ने एक पद के बाद दूसरे पद के ज्यादा से ज्यादा एक या दो मात्र का व्यवधान होना है ज्यादा व्यवधान भी नहीं होना चाहिए अत्यंत सटना भी नहीं चाहिए मात्रा द्वय मात्र व्यवधान तो इसलिए सन्निधि भी आवाश सन्निधि बोल दो सामिप्य ये भी हो तभी शक्ति बोध होता है तीसरा है योग्यता योग्यता के बिना शब्द नहीं होता किसने कहा वनी ना अग्नि के द्वारा सिंचाई करता है सिंचाई तो जल से किया जाता है अग्नि से कहा तो इसलिए शब्द में योग्यता भी होनी चाहिए तीन यदि हो आकांक्षा योग्यता सन्निधि तभी शब्द बोध होता है एक चौथा माना जाता है वह तात्पर्य इसलिए तात्पर्य के द्वारा निर्णय किया जाता है किस शब्द का अर्थ किसमें है करके देखिए ये तात्पर्य यदि नहीं हो तो किसी ने कहा एष्टी प्रविष्यं एष्टी मतलब लकड़ी प्रवेश कर रहे अभी देखिए एष्टी प्रविश्यंती एष्टी और प्रवेश में आकांक्षा भी है योग्यता भी है सन्निधि भी किंतु बोलने वाले के तात्पर्य लकड़ी प्रवेश नहीं है दंड धारण किया हुआ दंडी प्रवेश कर रहे एष्टी प्रवेशंती मतलब एष्टी बोल दो लकड़ी दंड दंड को धारण किया हुआ व्यक्ति दंडी प्रवेश कर रहे यह तात्पर्य व इसलिए तात्पर्य के द्वारा ही निर्णय होता है बिना तात्पर्य से निर्णय नहीं होता इसलिए हम बता रहे तात्पर्य निर्णयानुकूल तात्पर्य का जो निर्णय करने के लिए अनुकूल जो युक्ति है जिन युक्तियों का अनुसंधान जो किया जाता है उसी का नाम है विचार जैसा सारा वेदांत का तात्पर्य किसमें जीव ब्रह्म में एकत्व में बस यही तात्पर्य है सारा वेदांत वही आपको ले जाता ऐसे जो तात्पर्य है निर्णय जीव ब्रह्म का एकत्व उस निर्णय अनुकूल जो युक्ति है उन युक्तियों का अनुसंधान जो किया जाता है उसी का नाम है विचार विचारघाते इसी को यहां बता रहे आत्मतत्व विचारा बलादेव। देवा आत्मतत्व का विचार उसके बल से योग भ्रष्ट किन्तु आत्मतत्व को प्राप्त नहीं किया और आत्मतत्व का विचार इतना बल है उसके अंदर तत्व को क्यों नहीं प्राप्त किया बैठा है वो प्रतिबंधक वो नहीं छोड़ रहे इसके बल से ऊपर आए ना पुण्यकृताम उसका अर्थ कर रहे पुण्यकारिणाम श्लोक में आया है पुण्यकृताम उसका अर्थ कर रहे है पुण्यकारिणाम मतलब जो, जो पुण्य करने वाले जो व्यक्ति उनको जो लोक प्राप्त होता है पुण्य मतलब शास्त्रीय कर्म उनको जो प्राप्त होने वाला पुण्य इनको भी प्राप्त हो रहा है तो ये बोले पुण्य पुण्यकारिणाम लोकान पुण्यकारिणाम बोलते पुण्य करके जो पुण्य आत्मा जिन लोकों को प्राप्त करते हैं वही लोक योग वृष्ट को भी प्राप्त होता है कौन है स्वर्ग विशेषान स्वर्ग आदि आदि से और भी ले सकते हैं विशेष रूप से स्वर्ग को दिखा रहे हैं स्वर्ग विशेषान स्वर्ग विशेष तो स्वर्ग का मतलब केवल स्वर्गलोक नहीं और भी हो सकता है ये सारे ऊपर के स्वर्गलोक ही माना जाता है ब्रह्मलोक के नीचे के जितने भी है वो स्वर्गलोक में माना जाता है ऊपर सात लोक है ना भूर भुवा स्व स्व मतलब स्वर्ग हो गए उसके ऊपर क्या महाजना तपा अंत में जाके ब्रह्मलोक है तो ब्रह्मलोक है वो उपासक के लिए हो गया आंग्रोपासक जो आंगरोपासक है वो ब्रह्मलोक में जाता वहां से वापस नहीं आते हां वहां से दो व्यक्ति वापस आते ब्रह्मलोक को प्राप्त होने के बाद एक अश्वमेध कर्म करने वाले कर्म का फल है यद्यपि स्वर्ग ही माना है उसे ज्यादा फल नहीं किंतु एक कर्म ऐसा है अश्वमेध कर्म उसका फल है ब्रह्मलोक माना है इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म है और जो अश्वमेध कर्म करने वाला जो कर्म है ब्रह्मलोक में तो जाएंगे किंतु वापस आना पड़ता है और दूसरा है प्रतीक उपासक है वो ब्रह्मलोक में नहीं जाता है प्रतीक उपासक ब्रह्मलोक में नहीं जाता है उपासक ही ब्रह्मलोक में जाता है तो भी शास्त्र में बताया एक जो प्रतीक उपासक है पंचाग्नि पंचाग्नि विद्या है छादोज्ञ में भी बता दिया ब्रहदार ये जो पंचाग्नि उपासक है प्रतीक है ये ब्रह्मलोक में जाता वो भी वापस आता है बाकी वापस नहीं आते अब ये जो है योग वृष्ट उन्होंने ना अश्वमेय याग किया है ना पंचाग्नि का उपासन नहीं किया है ना अहंग्रह नहीं किया वो तो विचार कर रहे हैं ना वो आत्मा का इसलिए इन लोगों में जाके वहां से वापस आता है यदि अहंग्रह उपासक होता तो वो विचारक नहीं बनेगा विचारक बोल रहे हैं ना विचारक नहीं बनेगा इसीलिए ये स्वर्ग आदि अन्य लोकों में जाके भोगने के बाद वापस आता है ये बता रहे आजी? हाँ जी हा चीन पुण्य तो ये बता रहे हैं स्वर्ग विशेषान प्राप्या त्रा बहुकाल सुखम अनुभू वहां बहुत समय तक सुख का अनुभव करके तद भोगावसाने उसका भोग समाप्ति होने के बाद साभिलाष चेद देखिए यहाँ चेत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। यदि उसके अंदर कोई भोग की तृष्ण हो इच्छा हो तभी अभी इच्छा ना हो उसके आगे के श्लोक में बताएंगे चेत अस्विन लोके इसी लोक में कर्म लोक में पृथ्वी लोक में शुचिनाम नाम, नाम का अर्थ कर रहे हैं मातृता पितृता शुद्धाना माता भी अनुष्ठान करने वाली पिता अनुष्ठान धर्म मार्ग में प्रवृत्त शुचि का मतलब धर्म मार्ग प्रवृत्त ऐसा श्रीमता कुल अभिजाते उनका जन्म होता है और यदि जिसके अंदर भोग की इच्छा नहीं हो तो आगे बताएं योगी नाम करके बताएं ये कल विचार है ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण मुदचते पूर्ण ूर्णमेवशिष्य ओ शा शा शां